परमार्थ प्रसंग एक सौ चौहत्तर औसत निगलने के समान इस तरह का अभ्यास योग यदि तीन चार वर्ष बराबर कर सको वह चाहे हजार शुष्क कठिन और अलोना क्यों न लगे तब देखोगे कि ध्यान भजन करना कितना मधुर है अमृत के समान और आनंद प्रदायक कॉलेज की एक एक परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थी लोग रात रात भर जाकर शरीर नष्ट कर डालते हैं स्वास्थ्य खोकर कितना घोर श्रम करना पड़ता है ऊपर से डर फिकर और चिंता तो है ही पास पास होना, मानो मानो एक दुर्घटना से बच जाना, मानो जीवन मरण सब पास होने पर ही हो, और यह सब किस लिए करना पड़ता है बड़ी नौकरी मिलेगी धन पैदा करूंगा मान यश होगा सुख से रहूंगा इन सब अनिश्चित आशाओं के कारण ईश्वर प्राप्ति इसकी अपेक्षा एक हिसाब से बहुत ज़्यादा सरल है क्योंकि इसमें ऐसे भय और दुश्चिंता के लिए कोई मौका नहीं है कारण साधना होने से सिद्धि अनिवार्य है ईश्वर को पाने के लिए यदि कोई सब काम छोड़कर मंत्र साधन या शरीर पतन यह प्रण करके लगातार साधना में संलग्न हो जाए तो वे उसे निश्चय ही दर्शन देंगे और ऐसे अमूल्य धन से धनी कर देंगे जिसके सामने संसार की संपूर्ण धन संपद और सुख तुक्ष मालूम होगा वह मृत्यु को अतिक्रम करके अमृतत्व का अधिकारी थे दीक्षा लेकर कुछ दिन जब ध्यान करके शिष्य जब आकर मुझे कहते हैं क्या कुछ भी तो होता नहीं मन को किसी भी तरह वश में नहीं कर पाते कुछ भी तो शांति या आनंद नहीं मिलता तब मैं कुछ उत्तर ही नहीं देता हूँ उनकी बात ही नहीं सुनता हूँ इसके दो तीन साल बाद वे खुद ही कहने लगते हैं इतने दिनों में सब कुछ उन्नति होती मालूम होती है कुछ आनंद और शांति भी प्राप्त होती है इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ दो तीन वर्ष तक लगातार एक सरीखे लगे रहकर अविराम साधन भजन किए जाओ तब आनंद मिलेगा तुम लोग करोगे तो कुछ नहीं सस्ते में ही सिद्ध पुरुष बन जाना चाहते हो यह पागलपन नहीं तो और क्या है एक सौ छिहत्तर शारदा देवी भी अपने बालकों के अत्याचार से काफ़ी पीड़ित होती थी कहती थी उस समय श्री राम कृष्ण के समय के लोग सब कैसे भक्त थे आजकल तो जो कोई भी आता है कहता है पिताजी के दर्शन करा दो ठाकुर के दर्शन करा दो उनके दर्शन क्यों नहीं होते आप तो इच्छा मात्र से करा दे सकती है कितने योगी ऋषि आदि युग युगान्तर तपस्र्चा करके भी उन्हें प्राप्त न कर पाए और इन लोगों को बिना कुछ किए ही झट से ही हो जाएगा साधन नहीं भजन नहीं तपस्या नहीं और सभी दिखा दो अभी दिखा दो कितने जन्मों में क्या क्या करके आ रहे हैं ये सब धीरे धीरे कटेगा तब तो होगा इस जन्म में न हुआ तो अगले जन्म में होगा या और भी आगे के जन्म में होगा पर प्रयत्न करने से कभी न कभी तो होगा ही भगवत प्राप्ति क्या इतनी सरल है तो भी इस बार श्री ठाकुर श्री राम कृष्ण का मार्ग काफी सरल है इतना ही गृहस्थी कर ली है साल साल लड़के लड़कियों के बाप हो रहे हैं और पूछते हैं ठाकुर दर्शन क्यों नहीं देते श्री ठाकुर के पास स्त्रियाँ जाती थी कहते थे ईश्वर में मन क्यों नहीं लगता मन भी स्थिर नहीं होता ऐसे ही सब ठाकुर उन्हें कहते थे अरे अभी शरीर से प्रसूति गृह की गंध नहीं गई पहले उसे तो छूटने दो अभी जल्दी क्या है धीरे धीरे होगा इस जीवन में यही दर्शन प्रसन्न हुआ आगामी जन्म में होगा स्वप्न वगैरह में शायद दर्शन हो जाए आजकल श्री ठाकुर को इन्हीं आँखों से देखना वे अपना देह सहित दर्शन दे यह कितनों का होता है यह बड़े ही भाग्योदय की बात है